पातंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय न्याय दर्शन, दर्शन। पूर्ववत जहाँ प्रत्यक्ष भूत लिंग लिंगी में से एक के देखने से दूसरे का अनुमान हो जैसे धूम से अग्नि का यहाँ दोनों प्रत्यक्ष के विषय हैं अर्थात यहाँ अनुमेय लिंगी जो अग्नि है, वह भी रसोई आदि में विशेष रूप से प्रत्यक्ष हो चुका है शेषवत जहाँ जहाँ प्रसंग जा सकता है वहाँ वहाँ से हटाकर शेष बचे हुए का अनुमान शेषवत है जैसे शब्द किसका गुण है इस विचार में सारे द्रव्यों का प्रसंग आता है उनमें से किसी का भी गुण ना होने से परिशेष से यह आकाश का लिंग गुण है यही अनुमान शेषवत कहलाता है सामान्य तो दृष्ट जो सामान्य रूप से देखा गया हो पर विशेष रूप से न देखा गया हो वह वहाँ होता है जहाँ लिंगी को पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो जैसे देखने सुनने आदि क्रियाओं से इंद्रियों का अनुमान क्रिया का कोई साधन करण अवश्य होता है जैसे छेदने का कुल्हाड़ा इसी प्रकार देखना सुनना आदि क्रिया है उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिए यहाँ जो करण है वही इंद्रिय है यद्यपि सामान्य रूप से यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है उसका कोई करण अवश्य होता है जैसे छेदने आदि में कुल्हाड़ा पर जैसे करण का यहाँ अनुमान करना है अर्थात इंद्र रूप वैसा करण कभी भी देखा नहीं गया इसलिए यह अनुमान सामान्यतो दृष्ट है इसी प्रकार जगत की रचना से इसको रचने वाले का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट है पूर्ववत वहाँ होता है जहाँ पहले अनुमेय को भी देखा हुआ है और सामान्य तो दृष्ट वहाँ होता है जहाँ अनुमय को कभी देखा नहीं है इसी अनुमान से अतन्द्रिय पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होता है तीसरा उपमान प्रमाण प्रसिद्ध श्रादृश्य से संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान उपमान है यथा जो गवय नील गाय को नहीं जानता वह यह सुनकर कि जैसी गौ वैसी गवय वन में जाए और गौ सदृश व्यक्ति को देखें तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गवय है यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यक्ष है पर यह ज्ञान कि इसका नाम गवय है प्रत्यक्ष नहीं यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो सभी को प्रतीत हो जाता यह ज्ञान अनुमान से भी नहीं हुआ क्योंकि संज्ञा का कोई लिंग नहीं होता शब्द से भी नहीं हुआ क्योंकि यह किसी ने बतलाया नहीं इसलिए जिससे यह ज्ञान हुआ है वह एक अलग ही उपमान प्रमाण है चौथा आगम प्रमाण आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं अर्थ के साक्षात करने वाले और यथादृष्ट का उपदेश करने वाले का नाम आप्त है शब्द प्रमाण दो प्रकार के हैं दृष्ट अर्थ और अदृष्ट अर्थ जिस आप्त उपदेश का अर्थ यहाँ देखा जाता है वह दृष्ट अर्थ है जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता जैसे स्वर्गादि वह अदृष्ट अर्थ है लौकिक वाक्य दृष्टार्थ है वैदिक वाक्य प्रायः अदृष्टार्थ न्याय दर्शन में ऐसे पदार्थों को जिनके न्याय द्वारा तत्वज्ञान से निःश्रेयस हो सकता है सोलह की संख्या में विभक्त किया गया है पहला प्रमाण चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है दूसरा प्रमेय बारह है इनका वर्णन आगे किया जाएगा तीसरा संशय समान धर्म की प्रतीति से अनेकों के धर्म की प्रतीति से विप्रतिपति परस्पर विरोधी पदार्थों के सहभाव से उपलब्ध की अव्यवस्था से और अनुपलब्ध की अव्यवस्था से विशेष की आकांक्षा वाला विचार संशय है संशय का साधारण लक्षण एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का ज्ञान समझना चाहिए